संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व भीष्म जी का शिखंडी के पूर्व जन्म की कथा सुनाना अम्बा का भीष्म द्वारा हरण और साल्व द्वारा तिरस्कार दुर्योधन ने पूछा दादाजी आतताई शिखंडी यदि रण क्षेत्र में बाढ़ चढ़ाकर आपके सामने आवेगा तो भी आप उसका वध क्यों नहीं करेंगे भीष्म जी बोले दुर्योधन शिखंडी को रणभूमि में अपने सामने देख भी जो मैं नहीं मारूँगा उसका कारण सुनो जब मेरे जगत विख्यात पिता शांतनुजी स्वर्गवासी हुए तो मैंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए चित्रांगत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया जब उसकी भी मृत्यु हो गई तो माता सत्यवती की सलाह से मैंने विचित्र वीर्य को राजा बनाया विचित्र वीर्य की आयु बहुत छोटी थी इसलिए राज कार्य में उसे मेरी सहायता की अपेक्षा रहती थी फिर मुझे किसी अनुरूप कुल की कन्या के साथ उसका विवाह करने की चिंता हुई इसी समय मैंने सुना कि काशीराज की अंबा अंबिका और अंबालिका नाम की तीन अनुपम रूपवती कन्याओं का स्वयंबर होने वाला है उसमें पृथ्वी के सभी राजाओं को बुलाया गया था मैं भी अकेला ही रथ में चढ़कर काशीराज की राजधानी में पहुंचा वहां यह नियम किया गया था कि जो सबसे पराक्रमी होगा उसे ये कन्याएं विवाही जाएंगी मुझे जब यह मालूम हुआ तो मैंने तीनों कन्याओं को अपने रथ में बैठा लिया और वहां इकट्ठे हुए सब राजाओं को बार बार सुन, सुना दिया कि महाराज का पुत्र भीष्म इन कन्याओं को लिए जाता है रथ तैयार करने का आदेश देने लगे उन्होंने रथों पर चढ़कर मुझे चारों ओर से घेर लिया और मैंने भी बाढ़ बरसा कर उन्हें सब ओर से ढक दिया मैंने एक एक बाढ़ मारकर उनके हाथी घोड़े और सारथियों को धरासाई कर दिया मेरी बाढ़ चलाने की ऐसी फुर्ती देखकर उनके मुँह पीछे को फिर गए और वे मैदान छोड़कर भाग गए इस प्रकार उन सब राजाओं को जीतकर मैंने हसनापुर में चला आया और भाई विचित्रवीर के लिए वे तीनों कन्याएं माता के सत्यवती को सौंप दी मेरी बात सुनकर सत्यवती को बड़ा आनंद हुआ और उसने कहा बेटा बड़े आनंद की बात है तुमने सब राजाओं पर विजय प्राप्त की फिर जब सत्यवती के सलाह से विवाह की तैयारी होने लगी तो काशीराज की सबसे बड़ी पुत्री अम्बा ने बड़े संकोच से कहा भीष्मी आप संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत और धर्म के रहस्य को जानने वाले हैं अतः मेरी धर्मानुकूल बात सुनकर फिर आप जैसा करना उचित समझें वैसा करें पहले मैं मन ही मन राजा सलो को वर चुकी हूँ और उन्होंने भी पिताजी को प्रकट न करते हुए एकांत में मुझे पत्नी रूप से स्वीकार कर लिया है इस प्रकार मेरा मन तो दूसरी जगह फंस चुका है फिर कुर्वंशी होकर भी आप राजधर्म को तिलांजलि देकर मुझे अपने घर में क्यों रखना चाहते हैं यह बात मालूम करके आप अपने मन में विचार करें और फिर जैसा करना उचित समझें वैसा करें तब मैंने सत्यवती मंत्रीगण ऋत्विक और पुरोहितों की अनुमति लेकर अम्बा को जाने की आज्ञा दे दी अंबा वृद्ध ब्राह्मण और छात्रियों को साथ लेकर राजा सलो के नगर में गई उसने सालो के पास जाकर कहा मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ यह सुनकर ने कुछ कर कहा सुंदरी पहले तुम्हारा संबंध दूसरे पुरुष से हो चुका है इसलिए अब मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता अब तुम भीष्म के ही पास चले जाओ भिष्म तुम्हें बलात्ल ले गया था इसलिए मैं तुम्हें ग्रहण करना नहीं चाहता मैंने तो दूसरों को धर्म का उपदेश करता हूं और मुझे सब बातों का पता भी है फिर पहले दूसरे के साथ संबंध हो जाने पर भी मैं तुम्हें कैसे रख सकता हूं? अतः अब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चली जाओ अंबा ने कहा शत्रुझमन विश्व मेरी प्रसन्नता से मुझे नहीं ले गए थे मैं तो उस समय विलाप कर रही थी वे बलात् सब राजाओं को हरा मुझे ले गए साल मैं तो निरपराध और आपकी दासी हूँ आप मुझे स्वीकार कीजिए अपनी सेवका को त्यागना धर्म शास्त्रों में अच्छा नहीं कहा गया है मैं भीष्म से आज्ञा लेकर तुरंत ही यहाँ आ गई हूँ भीष्म जी को भी मेरी अभिलाषा नहीं थी उन्होंने तो अपने भाई के लिए ही यह काम किया था मेरी छोटी बहन अंबिका और अंबालिका का विवाह उन्होंने अपने छोटे भाई विचित्र से ही किया है मैं तो आपके सिवा और किसी भी वर्ग का अपने मन में चिंतन भी नहीं करती न मैं पहले किसी की पत्नी होकर ही आपके पास आई हूं मैं अभी कन्या हुई हूं, इस समय स्वयं ही आपके पास उपस्थित हुई हूं और आपकी कृपा चाहती हूं। इस प्रकार तरह तरह से अंबा ने प्रार्थना की किन्तु सालों को उसकी बात में विश्वास नहीं हुआ तब उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी और उसने गदगद कंठ से कहा राजन आप मुझे त्याग रहे हैं अच्छी बात है किंतु यदि सत्य अटल है तो मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँगी वहाँ जन मेरी रक्षा करेंगे इस प्रकार उसने करुणापूर्वक बहुत विलाप किया फिर भी सालू ने उसे त्याग ही दिया जब वह नगर से बाहर आई तो उसने विचार किया कि इस पृथ्वी पर मेरे समान दुखनी कोई भी युवती न होगी अपने कुटुंबियों से मेरा संबंध टूट ही गया सालु ने भी मेरा तिरस्कार कर दिया और अब हस्तिनापुर भी जा नहीं सकती इसमें दोस्त तो मेरा ही है मुझे उचित था कि भीष्म जी से युद्ध हो रहा था उस समय मैं राजा साल्व के लिए रस से उतर जाती आज मुझे यह उसी का फल मिल रहा है किंतु यह सारी आपत्ति भीष्म के ही कारण आई है अतः अब तपस्या या युद्ध के द्वारा मुझे उनसे इसका बदला लेना चाहिए